भगवन मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए आप ही समुद्र पर्वत नदी वन पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि तथा पुरुष हैं पुरुष से भी परे जो व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित शब्द आदि से शून्य सदा नवीन तथा बुद्धि और छह से रहित तत्व है वह भी आप ही हैं देवता पितर यक्ष गंधर्व राक्षस सिद्ध अप्सरा मनुष्य पशु पक्षी सर्प मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य मूर्त या अमूर्त आत्मा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है भगवन इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली नाथ मैंने मृग तृष्णा के जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए प्रभु राज्य पृथ्वी सेना कोष मित्र पुत्र पत्नी भृत्य और शब्द आदि विषय यह सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया परंतु देवेश्वर परिणाम में ये सब मेरे लिए संताप प्रद ही सिद्ध हुए नाथ देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई तब वहां भी नित्य शांति कहां है आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान हैं परमेश्वर आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है वे जन्म मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं तदंतर सैकड़ों पासों में आबद्ध हो नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं यह विश्व आपका स्वरूप है परमेश्वर मैं अत्यंत विषयी हूं और आपकी माया से मोहित होकर ममता के आगाद गर्त में भटक रहा हूं वही मैं आज अपार यवन स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूं जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमेश्वर की अभिलाषा करता हूं व्यास जी कहते हैं परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्व भूतेश्वर श्री हरि ने कहा नरेशवर तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहां दिव्य भोग भोगो तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे-छोटे दिखाई दिए तब कलयुग आया जानवे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए श्री कृष्ण ने भी युक्त से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आ हाथी घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए बलराम जी की ब्रज यात्रा श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध व्यास जी कहते हैं तदंतर बलदेव जी अपने बंध बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंंठित हो नंद दगाव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्वोत मिली वलराम जी ने सब को आदर देते हुए सब के साथ प्रेमपूर्वक वार्था लाभ किया। किन्ही ने उनको हरदै से लगाया कुछ लोगों का उन्होंने गाढ आलंगन किया तथा कुछ गोप-गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास से विनोत किया। वहँ गोपों ने बलरान जी से अनेक प्री लगने वाली बातें गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई और कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नगरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो हैं ना क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या का करते हुए नगर की महिलाओं का मान नहीं बढ़ाते क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहां आएंगे आत्मा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ कोई दूसरी बात करो यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा हमने उनके लिए माता पिता भ्राता पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके तथापि बलराम जी क्या श्री कृष्ण कभी यहां आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण हे दामोदर pukarne पुकारने तथा जोर-जोर से हंसने लगी तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्वित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी फिर गोपी के साथ प्रेम पूर्वक हासपरिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वे उनके साथ ब्रज में विचरण करने लगे दो महीने में वहां रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ उसके गर्भ से बलराम जी ने निषठ और कुलमुख नामक दो पुत्र उत्पन्न किए विदर्व देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है जहां राजा भष्मक राज्य करते थे उनके पुत्र का नाम रुक्मि तथा कन्या का नाम रुक्मिणी था श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्ण चंद्र को पति के रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की किंतु रुक्मिने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा विष्मक ने रुक्मि के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया शशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुंडिनपुर में गए श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैद्व नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए विवाह होने में एक दिन ही देर थी इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणी को हर लिया इससे पौंड्रक दंतवक्र विदुरथ शशुपाल जरासंध और साल आदि राजा बहुत कुपित हुए उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया तब रुक्मिणी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा श्री कृष्ण का पीछा किया परंतु चक्रप्राणी श्री कृष्ण ने हाथी घोड़े पैदल और रथों से युक्त रुक्मिणी की चतुरंगिणी सेना का वध करके उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया इस प्रकार रुक्मिणी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ जो कामदेव के अंश थे जिन्हें जन्म के समय ही संभरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर संभरासुर का वध किया था मुनियों ने पूछा मुने संभरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी संभर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया व्यास जी बोले ब्राह्मणों संभरासुर काल के समान विकराल था उसे यह बात मालूम हो गई थी कि कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा अतः उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया वहां उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया किंतु उसकी जठराग निसे तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी तदंतर मछेरे ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असरों में श्रेष्ठ संभरासुर को भेंट कर दिया उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृहस्वामिनी थी वह सुंदरी रसोईए का आधिपत्य करती थी जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था यह कौन है किस प्रकार मछली के पेट में आ गया